ंगाने वाण्च क्षूरस्त्रोत्र बल इंद्रििया चर्वाणपनिषदं महं ब्रह्म निरा महम निराकरणस्विराकरणस्तु तदात्मन विरते य उपनिषत्सुधर्मास्ते वैस ओम शांति शांति शाम वेदीय छांदु के परिषद द्वितीय अध्याय के में खंड पर में खंड के प्रथम मंत्र को भी विचार चल रहा था त्रयोग से खंड चल रहा था कहा गया था तयोधर्म स्कंधा धर्म को धारण करने वाले तीन शाखाएं हैं धर्म की शाखा तीन है यज्ञ अध्ययन दान प्रथम ऐसा कहा था पहला धर्म की शाखा है यज्ञ अध्ययन दान मान गताश्रम गृह आश्रम में यज्ञ करना है और अध्ययन करना है दान देना है बहिर्वेदी का दान ये गृहस्थाश्रम लक्षित करता है तपय द्वितिया करके दूसरे धर्म की शाखा बताया तब ही दूसरी शाखाएं धानी मानी प्रस्ताव से उसके साथ साथ केवल आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाले सन्यासी को तो भी तप कर लिया अभी ज्ञान नहीं हुआ है आत्मज्ञान नहीं है मानी विविधिशा संन्यास अवस्था में है विद्वत सन्यासी नहीं है विविधिशा संन्यास में है विविधिशु तो आत्मज्ञान नहीं हुआ ऐसा आश्रम धर्म का पालन करने वाले संन्यासी भी तप शब्द से लिया तपय और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी दो प्रकार के ब्रह्मचारी हैं एक तो कुछ दिन के लिए आचार्य कुल में रहता है पुनः वापस गृहस्थाश्रम में आता है ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्ताश्रम में जाता है जिसको उपकुर्वाण संज्ञा दी गई तो आचार्य कुल में हमेशा रहने का स्वभाव उसको नहीं है कुलवासी चार्युलवासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ने गया तो एक तो पढ़ाई पूरी होने के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया वो तो उप होता है और एक पढ़ाई पूरी होने के बाद समावर्तन संस्कार नहीं करवाता गिरस्थाश्रम में नहीं आता ब्रह्मचारी आश्रम में ही पूरा जीवन आजीवन रहता है उसको नैष्ठिक संज्ञा दी गई है तो ब्रह्मचारी आचार्य कुछ आचार्य कुल का स्वभाव जिसका बन गया ब्रह्मचारी तृतीय हो वह तृतीय है कैसा रहता है अत्यंतम आत्मान आचार्य को एक अवसार ऐसा रहता है अपने को कष्ट झेलता हुआ गुरुकुल में रहना इतना सरल नहीं है तो अत्यंत शरीर को कष्ट देता हुआ तब तप तब, तपो तब, में जीवन जी, जीता हुआ गुरुकुल में रहने का जितना स्वभाव हो गया वो तो तृतीय धर्मस्कार कंध है एक गृहस्थाश्रमी है एक बाण और दिग्दिश सन्यासी दोनों तपसा दस लिया तीसरा है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं एक, सर्वे एते पुण्यलोका भवंती मंत्रलोका ये सब के सब पुण्यलोक वाले होंगे इनको ब्रह्मलोक मिलेगा ये सब तीनों किस तरह से अपने धर्म का पालन करते हो तो चतुर्थ सन्यासी एक है परिभ्राण से कहा हुआ है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वे वो तीनों से अतिरिक्त एक सन्यासी है आत्मज्ञान ज्ञानी है विद्वत सन्यासी है ज्ञान हो चुका है ऐसे जो परिप्राट हो चुका है उसको ब्रह्मशास्त्र ब्रह्मणी सम्यक स्थित ब्रह्मशास्त्र आत्माकार वृत्ति में ब्रह्माकार वृत्ति में सम्यक प्रकार से स्थित है गृहाकार वृत्ति को भूल करके आत्माकार वृत्ति में बैठा हुआ है उसको ब्रह्मशास्त्र कहा जाता है जैसे गृहस्थ होता है गृह तिष्ठते गृहस्थ ब्रह्मणी सम्यक तिष्ठती की ब्रह्मशस्त्र ब्रह्म में अहम् ब्रह्माष्टमी भाव में निरंतर रहने वाला वह अमरत्व को प्राप्त करेगा कोई लोकांतर प्राप्त नहीं करता वो तो मोक्ष प्राप्त करता है पहले वाले तीन को कहा सर्वे ये पुण्यलोका भवन ये सबके सब, सब पुण्यलोक वाले होंगे ब्रह्मलोका आदि प्राप्त करेंगे किंतु एक चतुर्थ अलग किया गया जिसको ब्रह्मशस्तु अमृतत्व ने सब था ब्रह्मशस्त्र जो है वह अमरत्व को प्राप्त करता है ऐसा मंत्र था उसी की व्याख्याएं चल रही थी की का व्याख्या चल रही थी कहा गया था पूर्ववादी ने एक शंका उठाई थी ज्ञानी के लिए भी कर्म करना होगा उसको भी न करने पर प्रत्यवाय लगेगा इसलिए कर्म करना पड़ेगा याव जीवित अवधि वाक्य है यदि ज्ञानी नहीं करता है आत्मवत्ता नहीं करता है तो उसको प्रत्यवाय लगेगा उसके भी प्रत्यवाय है तो कर्म करेगा वो ऐसा कहा तो सिद्धांत कहा था नहीं जिसको अधिकार नहीं है उसको प्रतिभा नहीं लगता जैसे ब्रह्मचारी है गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन नहीं करता तो उसको पाप नहीं लगता अधिकार नहीं उसको ब्रह्मचारी को गृहस्थाश्रम के धर्म पालन करने का अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है तो प्रतिभा नहीं लगता उसी प्रकार ये जो परिभ्राट है आत्मस्वस्थ व्यक्ति है मुख्य सन्यासी है उसको न कर कर्म न करने पर कोई प्रत्यवाही नहीं लगता ऐसा सिद्धांत ने उत्तर दिया था उसके ऊपर में कुछ आक्षेप पूर्वाधि का चल रहा है पूर्वादी बोलता है यद तो परिप्राजक सेवृत्ताधिकार प्रत्यवाय अप्राप्ति रिथि तत्व अनिष्टापत्ति में आशंकते यहां से आरंभ होना टीका पूर्व पक्ष बोलता है जो कि परिप्राजक जो होगा परिप्राजक शब्द का अर्थ मुख्य सन्यासी आत्मज्ञ को यह परिप्राजक शब्द चलेना केवल आश्रम धर्म का पालन करने वाले को या परिभ्राजक शब्द से नहीं दिया गया तो माने पूर्व पक्षी चाहता है या परिभ्राजक शब्द का मुख्य सन्यासी को भी कर्म करना होगा यद तो परिभ्राजक्य जो परिभ्राजक है मुख्य सन्यासी है सन्यासी दो प्रकार के हैं मुख्य है एक गौण है केवल आश्रम धर्म का पालन करके जीवन निर्वाह कर रहा है वह गौण सन्यासी है और आत्मज्ञ जो हो गया है मुख्य सन्यासी है ऐसे परिभ्राजक सामान्य रूप से परिभ्राजक आश्रम धर्म के पालन करने वाले को भी बोला जाता है किंतु गौण है वो मुख्य परिभ्राजक है मुख्य सन्यासी माने विद्वत सन्यासी <coughs> यद तो परिभ्राजक से निवृत्ताधिकार जो सिद्धांत ने कहा था कि परिभ्राजक जो निवृत्त अधिकार है जिसको कर्म करने का अधिकार नहीं है एकत्र भाव में पहुंचा हुआ है कर्म का अधिकार नहीं निवृत्त हो, हो गया अधिकार जिसका कर्म के अधिकार समाप्त तो हो गया जिसका उसका कहा प्रत्यवाय अप्राप्ति सिद्धांत कहा उसको प्रत्यवाय नहीं लगता जिसने कर्म नहीं करता हूं ऐसा जो तो कहा था यदि तो तत्र अनिष्टापत्ति में पूर्वादि पूर्वादिशा करता है उसमें अनिष्ट की प्राप्ति होगी कर्म नहीं करेगा अनिष्ट आएगा उसको अनिष्ट की प्राप्ति की शंका उठाता है पूर्वादि कहा क्या शंका है तो कहा पूर्वादि कहता है भाष्य में एकत्व प्रत्यय विधि जनित प्रत्येक विधि भेद प्रत्यय उपमर्ति तत्वाद यमनियम अन्पपत्ति परिभ्राज कश्यति चेत पूर्वादी के शंका है एकत्व ज्ञान अहम ब्रह्मास्वी ज्ञान हो गया एक ज्ञान अहम् अहम मैं ही ब्रह्म हूं ब्रह्म और अपने में अभेद ज्ञान अहम ब्रह्मास्मी एक प्रत्यय का उत्पादन जो वाक्य होगा एकत्व ज्ञान पैदा करने वाला वाक्य क्या है तत्वसी उत्पादक वाक्य विधि यहाँ विधि का के तो उत्पादक वाक्य जनिदेव उस वाक्य के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होगा एकत्व प्रत्यय का उत्पादक वाक्य के द्वारा उत्पन्न ज्ञान क्या होगा हम अहम में प्रत्यय ऐसा ज्ञान होगा एकत्व तो प्रत्यय माने एक तो ज्ञान एकत्व तो ज्ञान का जो उत्पादक वाक्य है विधि वाक्य है मान विधि तो ने विधि छाया है तत्वशी आदि उसके द्वारा उत्पन्न जो प्रत्यय बने एकत्व ज्ञान ऐ के ज्ञान अहम ब्रह्मास्म ज्ञान उसके द्वारा विधि निवित भेद प्रत्यय से उवर्धित जो विधि था विधि निषेध के द्वारा आने वाला जो था विधि विधि वाक्य स्वरोक्य है उसके विधि निषेध के निमित्त से होने वाला जो भेद बुद्धि भेद बुद्धि वाला वेद बुद्धि उपर्जित हो तो गया भेद बुद्धि है ही नहीं उसके द्वारा उसके पास कि एकत्व ज्ञान से भेद बुद्धि नष्ट हो गई हो जाने से अब यमन आदि अनुपत्ति जो परिभ्राजक होगा हो मुख्य सन्यासी उसके लिए यमनियमादि भी नहीं होगा क्यों उसके लिए प्रतिभा नहीं लगता यमनवादी नहीं होगा तो इससे क्या होगा यमनवादी न होने से अनिष्ट की आपत्ति होगी वो तो उस उचृल व्यवहार करेगा कुछ भी करेगा नहीं जो चाहे सो करेगा जो चाहे जो खाएगा यम कुछ भी नहीं रहेगा उसके लिए क्यों एकत्र बुद्धि में पहुंचा हुआ है भेदबुद्धि पूर्वक होने वाला जो यमनवादी करता था इसके लिए करता था वो करेगा नहीं ये शंका आ गई परिप्राज कैसी चेत ऐसी शंका आ तो सिद्धांत का नाम ऐसी बात नहीं है यमुनवादी का विधान तो उसके लिए नहीं है फिर भी संस्कार बस शरीर भाव में यदि आता है तो उसका अर्थ करेगा आत्मभाव में रहते समय यमुनियावादी का बात ही नहीं है यदि बुभक्षा आदि के कारण शरीर भाव में उतरा है तो यम आदि करेगा संस्कार उसके बाद यही उत्तर देते हैं सिद्धांत का नाम यमुनवादी नहीं होगा बात नहीं होता है उसमें यदि शरीर भाव में आया तो यमन यम आदि करेगा भाव में हो तो नहीं करेगा ये कहते हैं ना बुभुक्षा दिना एक तो प्रत्यात प्रत्याश बुबुक्षा भु, भु, भूख आदि बुबुक्षा तो बुभुक्षा शुदापिपा शरीर पाप तो अभी हुआ नहीं उसका शरीर है जीवन मुक्ति अवस्था में है कैबल्य मुक्ति तो नहीं उसकी विदेह मुक्ति तो नहीं हुई ना जीवन मुक्ति अवस्था में है इसलिए बुभुक्षा दिना बुभुक्षा पिपाशा आदि धर्मों के द्वारा एकत्व तो प्रत्या प्रत्यावित प्रत्या एकत्व तो ज्ञान जो था अहम ब्रह्माष्टमी में, में था तो बुभुक्षा आदि के कारण शरीर भाव में उतर आ गया मनुष्यचित व्यवहार करने लगा उसके द्वारा प्रत्यावित हो गया नीचे उतरा, उतरा गया वो शरीर भाव में आ गया इस जब शरीर भाव में उतरता है तस्वत्य यमनियमादि के सिद्धि हो जाती है उसका शरीर भाव से ऊपर अवस्था में यमन आदि नहीं है शरीर भाव में जब बुभुषा आदि के कारण शरीर भाव होता उतरता है मैं मनुष्य बुद्धि आती है उस काल में यमनवादी होगा उससे करेगा निवृत्ति अर्थत्वाद क्योंकि यमनवादी जो है यथे चेष्टा के निवृत्ति के लिए है जब भाव में आया तो कई यथे चेष्टा न करे इसके लिए उसके लिए निवृत्ति के लिए है चेष्टा नहीं कर सकता यमनवादी के कारण निवृत्ति अर्थत्वाद यमनियदी जो होते हैं निवृत्ति के लिए निवृत्ति यथेष्ट चेष्टा की निवृत्ति के लिए जैसा चाहे वैसा करेगा वो नहीं करेगा यमन आदि उसका करेगा न तो प्रतिषिद्ध सेवा प्राप्ति कहते हैं निषिद्ध सेवन की प्राप्ति भी नहीं होगी वो निषिद्ध सेवन नहीं करेगा भक्षण आदि में करने न करने योग्य काम नहीं करेगा अवक्ष वक्षण भी नहीं करता क्यों कहते एकत्व प्रत्यय उत्पत्ति प्राग प्रतिशत अपराध देखो एकत्व ज्ञान जब हुआ उसके पहले उसका जीवन कैसे रहा होगा संस्कारित जीवन था पवित्र जीवन था उसके कारण से एकत्व ज्ञान हुआ अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान हुआ है तो एकत्व प्रत्याप प्रत्यय उत्पत्ति प्राग एवं एकत्व प्रत्यय वन ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में अहम ब्रह्माष्टी होने के पूर्व अवस्था साधन काल में साधन अवस्था में प्रतिषिधत्व उसी काल में एक है उसी काल में नहीं करता था वो अभी उसके पास संस्कार ही नहीं है ये करने के लिए प्रतिष्ठित सेवा करने के लिए प्रतिद्धि निषिद्ध आचरण करने के लिए संस्कार नहीं है उसके पास क्योंकि तो पूर्व जीवन उसका सुलझा हुआ जीवन था जिसके कारण से एक तत्व ज्ञान हुआ है अहम ब्रह्मा श्री हुआ है दृष्टांत से समझाते हैं अज्ञानी को लेकर के समझाते हैं नहीं रात्र कूपे कंटकेवा पतित उदितीय भी सभी तरह पद्धति तस्मिन जैसे कोई रात में अंधेरे में कुआं में गिर गया था अथवा काड़ा कांट, में कांटक में पड़ गया था ऐसा व्यक्ति सूर्य के उदय होने पर ही कुआं में गिरेगा वो अथवा कांटा में गिरेगा ऐसा नहीं होता अज्ञानी की भी स्थिति ऐसी है तो अज्ञानी व्यक्ति भी रात्रि मैंने अज्ञान को लेकर कहा कोई अज्ञानी हो रात्रि में कुआ में गिर गया अंधेरे के कारण इसी प्रकार अज्ञान के कारण प्रतिषिध्य सेवा कर रहा था पहले अब ज्ञान होने पर भी वो करेगा ये बात नहीं जैसे रात में कोई कुआं में गिर गया अधेरे के वजह से किसी वजह से अधेरे के वजह से अथवा काटे के उसमें फंस गया था तो सब सूर्योदय होने पर वो ही काम करेगा ऐसी बात नहीं है इसी प्रकार यहां अज्ञान काल में जो प्रतिषिध आचरण करता था अब ज्ञान काल में नहीं कर सकता इसके लिए वो नहीं धाप्रभु कूपी कंट केवा जो व्यक्ति रात्रि में कुआं में गिरा अथवा कांटे में फंसा ऐसे व्यक्ति वी देवी सवितरी सूर्य के उदय होने पर भी पतविन है तस्विन पद्धति है वह ये बात नहीं उसमें गिरता ही बात नहीं इसी प्रकार अज्ञान काल में जो प्रतिषिध आचरण करता था अब ये तो ज्ञान काल में है वो प्रतिषिद्ध आचरण नहीं कर सकता तस्मात सिर्मा भिक्षु केव ब्रह्मशास्त्री थे ब्रह्मशास्त्र वही होता ब्रह्म में सम्यक स्थित होता है कौन सिद्ध यही हुआ निवृत्ता कर्माणी ऐसे निवृत्त करवा जिसके सिखारे कर्म निवृत्त हो गए कोई कर्म नहीं उसके पास जितने नहीं कोई कर्म नहीं जिसका निवृत्त कर्म हो गया ऐसा जो विक्षुभ होगा एवं ब्रह्म संस्था हो वह सन्यासी ही ब्रह्म होगा जिसमें कोई कर्म नहीं है ऐसे कर्म रहित सन्यासी जो होगा वही ब्रह्म में स्थित कहा जाता है ब्रह्म संस्थो अमृतत्व वेदी कहा है ये बताती है टीका कहते हैं तद विषय प्रत्यय से विधि उत्पादक तत्वश्यद वाक्यम तद जनतेने एकत्व तो विषय प्रत्यय एकत्व तो प्रत्यय विधि जनता अर्थ करते हैं तद विषय प्रत्यय माने एकत्व तो विषय प्रत्यय एकत्व तो को विषय करने वाला जो ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान एकत्व को विषय करने वाला ज्ञान उसके विधि क्या है विज्ञान का विधि माने उत्पादक वाक्य तत्वशी वाक्य है जब तत्वश्य सुनेगा तो अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान होगा उसको विधि माने उत्पादक तत्वशियाली वाक्यम विधि शब्द का तो उत्पादक वाक्य तत्वशियालीक्य तजनते तत न जब तत्वी बा, वाक्य सुनेगा उसे उत्पन्न क्या होगा एकत्व तो ज्ञान होगा उसको अहम ब्रह्मास्मी ज्ञान होगा तजनते न एकत्व विषय एकत्व विषय करने वाला जो ज्ञान होगा उस ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मी एक ज्ञान के द्वारा एकाई ज्ञान तथा च यथे चेष्टा प्रशक्ति इति शिक्षा तथा यथे तो चेष्ट प्रशक्ति न सिद्धांत का तो पूर्वादी ने कहा यथे तो चेचा की प्रवृत्ति होगी जब वो एक तो ज्ञान के द्वारा विधि निषेध वाला ज्ञान का नाश कर दिया है धेयर ज्ञान नाश कर दिया तो जो चाहे शो करेगा तो पूर्वादी ने कहा सिद्धांत का न बोलेंगे ठीक आप कहते हैं ज्ञान लो वैधम व्यवादी नाश्ति यद्यपि जो ज्ञानी होगा अहम ब्रह्माष्टी में पहुंचा हुआ हो व्यक्ति होगा विधान सहित तो यमादि नहीं है उसको यम नियम करना पड़ेगा ऐसा विधान नहीं है यानी के लिए विधान नहीं है फिर भी संस्कार के बल से शरीर भाव में आता है तो करता है आत्माकार वृत्ति में है तो वहां तो एकत्व तो ज्ञान काल में कहा यम नियम भी नहीं रहे जब हम ब्रह्मांस में बैठा हुआ है यम भी नहीं नियम भी एकत्व तो बुद्धि में बैठा है जब द्वैत बुद्धि में भूक्षा आदि के कारण शरीर भाव में आ जाता है उस काल में यमन आदि करेगा वो ये कहना चाहते हैं ये कहते हैं बैधम यमादि वैधम यमादि नास्ती यमादि तो नहीं है न करने पर प्राश्चित उसको दंड पड़ेगा प्राश्चित लगेगा ऐसे पाप लगेगा ऐसा नहीं है ज्ञानी के लिए ज्ञानी माने आत्मवेत्ता ऐसा ज्ञानी ज्ञान बैधम वैधम यमा नास्ती तत्पृत्ति स्तु और यमनवादि में जो प्रवृत्ति होती है उसकी विधि नहीं है फिर भी प्रवृत्ति होती क्यों संस्कार अवसार संस्कार है आत्मज्ञान प्राप्ति की पूर्वावस्था में पूर्ण रूप से उसको पालन कर करता था किसका नियम आदि का पालन करता था अहिंसा सत्य स्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम ऐसा था और शौच संतोष तपस्व अध्याय ईश्वर प्रणधानी नियम यम नियम ऐसे है कोई भी साधन करना हो व्यक्ति को सबसे पहले ये दस चाहिए कोई भी साधन में आप जाएं चाहे योग यो, यो, यो साधन में जाए चाहे वेदांत में जाए कहीं सब कुछ चाहिए अहिंसा अहिंसा हिंसा नहीं करना किसी की भी हिंसा नहीं करना वो भी तीन प्रकार की शरीर से भी ना हो वाणी से भी ना हो मन से भी न हो तीन प्रकार की हिंसा तीन प्रकार की होती है शरीर से तो होता ही है हिंसा होती है वाणी से भी अनिष्ट बोलना यह हिंसा है दूसरे को दुख हो अनिष्ट बोलना मन से अनिष्ट सोचना हिंसा नहीं होना चाहिए अहिंसा सत्य बोलना अहिंसा सत्य अस्ते चोरी नहीं करना स्त्ययने चोरी चोरी नहीं करना ब्रह्मचर्य का पालन करना और परिग्रह का अभाव रहना जितना परिग्रह ज्यादा करेंगे साधना नहीं हो पाएगी जीवन में यदि साधक बनना हो तो सामान्य स्थिति में जीवन यापन करें चाहिए कुछ शरीर जब तक चले कुछ चाहिए तो जितने सादन अपनाने लगेंगे उनकी रक्षा नहीं किंतु तो कैसा होना चाहिए अहिंसा कैसा होना चाहिए सभी देश में सभी काल में सभी व्यक्ति के साथ होना चाहिए वैसे जंगल का जो शेर होता है वो भी अपने बालक को हिंसा निकाल खाता नहीं अपने बच्चे को नहीं खाता तो मतलब अहिंसा पाए क्या वो बुजुर्गो का लेता है सभी जाति के साथ अहिंसा होनी चाहिए मन बाणी शरीर से सभी काल में अहिंसा होनी चाहिए यह नहीं की यहां तो अहिंसक बना हुआ है अन्य प्रजा के हिंसक बन जाए सभी देश में अहिंसा होना चाहिए सभी काल में अभी तो अहिंसक है कालांतर में हिंसक हो जाए ऐसा भी नहीं देश काल वस्तु सभी के साथ अहिंसा होनी चाहिए उसी प्रकार सत्य भी सभी के साथ बोलना अपने घर में तो सत्य बोलता ही है व्यक्ति दूसरे से भी सत्य बोलना चाहिए सभी देश में सभी काल में सभी परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए ये ऐसे धर्म है ये तो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपविग्रह जमा दूसरा होता है नियम क्या है का संतोष तपस्व अध्याय ईश्वर परिधानी नियम ऐसा नियम होते हैं योग सूत्र में है पवित्र कलपना मन से भी पवित्र होना चाहिए शरीर से भी पवित्र होना चाहिए शरीर से पवित्र तो वह है मिट्टी से जल से पवित्र होता है स्नान करो गोमय से स्नान करो शरीर पवित्र होगा किंतु मन से भी पवित्र होना चाहिए भगवान के संकीर्ण नाम का संकीर्तन होना चाहिए भगवत नाम से मन पवित्र होता है शौच संतोष जो मिले उसी में संतुष्टि होनी चाहिए जितना मिले उसमें संतुष्टि होनी चाहिए सभी आपको साधना कर पाएंगे नहीं तो साधन ज्यादा जुटाने लगेंगे तो, तो साधना नहीं हो पाएगी दृक्षा लाभ संतुष्ट हो सब आएगी तब सौ संतोष तप तपस्या होनी चाहिए जीवन में सबसे बड़ा तप है मनसस् इंद्रियाणाम चाह्रम तप मर मन और इंद्रियों को एकाग्र करना ये सबसे बड़ा तप है मानी कृथ चांदरायण आदि बहुत सारे तप की चर्चा है हाँ। किंतु सबसे बड़ा तप है अपने मन को नियंत्रण करना इंद्रियों को नियंत्रण करना यह सबसे बड़ा तप है शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रतिदिन कुछ स्वाध्याय करना इसी के माध्यम से कुछ समय रास्ता मिलेगा अध्यात्म में जाने के लिए रास्ता मिलेगा गाइडेंस देते हैं हमें जानकारी देते हैं कहीं भी जाना हो सभी के लिए जानकारी है तप शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानी है ईश्वर की शरणागति बनाए रखना हमेशा ये नियम में आते हैं पांच मिलकर के नियम होते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानी ईश्वर की शरणागति हमेशा ईश्वर के शरणागति बनाए रखें। ईश्वर भाव को माने ईश्वर तत्व को माने बड़े हैं मैं छोटा हूं यह भावना बनाए रखे और संसार के रक्षक हैं मेरी भी रक्षा करें ऐसी ऐसी भावना बनाए ईश्वर शरणागति इसको नियम कहा है कोई भी साधना करनी हो ये यम और नियम से शुरू होता है उसके बाद अष्टांग योग में भी यहीं से शुरू है योग सूत्र है ये यहीं से शुरू होगा इसके बिना कोई कुछ नहीं होगा सबसे पहला साधन अहिंसा यहां से आरंभ है ठीक कहते हैं तो ठीक है कहा था ज्ञानो वैधम यमादिनाश्ति ज्ञानी के विधिजन्यमादि तो नहीं उसको करना पड़ेगा इसे विधि के नहीं है वैध यमादि तो नहीं है विधि संबंधी को वैध बोलते हैं अच्छा ज्ञानी माने अद्वैत भाव में पहुंचा हुआ ज्ञान है तो, तत्पर तत्पृत्ति फिर भी एमोनियावादी की प्रवृत्ति होती हो उसमें प्रवृत्ति होती है हो। उसकी जब बुभुक्षादी के कारण शरीर भाव में उतर आता है व्यक्ति मनुष्य उचित व्यवहार करेगा उसका भोजन आदि करेगा तो उस काल में पूर्व संस्कार के बल से यमोनियावादी करता है एक कहा तत्प्रवृत्ति स्तूप संस्कारवसात संस्कार है पूर्व में एकत्व ज्ञान प्राप्ति की पूर्वावस्था में वो यमनिवादी का पालन करता था उसका संस्कार है उसी संस्कार के बल से आज भी करेगा यमनिमादी करता है एक कहा आशा न सिद्धांति ने बोला बुभुक्षा दिना एकत्व प्रत्यावित उपमत्ते कहा भूप्यास आदि के द्वारा एकत्व ज्ञान से प्रच्वित तो हो गया हो गया मान शरीर भाव में आ गया शरीर बुद्धि में आ गया हो ऐसी स्थिति में यमनवादिम हो जाता है सिद्धि हो जाती है क्यों निवृत्ति अर्थत्वाद कहा यथे चेष्टा की निवृत्ति के लिए है यमनवादी यथेष्ट चेष्टा जैसा चाहे वैसा करे उसकी निवृत्ति के लिए यमनियमा है यो ही दृष्टेर दोषेण तो तत्वज्ञा कथंचित प्रचित आपाति तस्वीर संस्कार प्रशासम अनुष्ठान उपवर्गा देखो दृष्ट दोष भूख्यासानी है शरीर भाव में लाता है आप किसी कैसी भी साधना में बैठे हुए हैं किन्तु जब भूख प्यास लग जाते हैं तो मनुष्य भाव में आ जाते हैं फिर मनुष्य उचित व्यवहार भूख भोजन आदि करने लग जाते हैं दृष्ट दोष है देखा गया दोष है भूख प्यास आदि ठीक है यो ही दृष्ट दोष है जो व्यक्ति दृष्ट दोष भूख प्यास आदि दृष्ट देखा हुआ दोष है माने आपको वहां से प्रचिति कराने वाले दोष है जिस साधना में बैठे थे आप आत्माभाव में थे वहां से मनुष्य भाव में ला लेता है दृष्ट दोष है यो ही दृष्ट दोष वेरा तत्व ज्ञान कथंित प्रच्युतिम आप तत्व ज्ञान आत्मज्ञान में बैठा था अहम प्रम्मा बैठा हुआ था भूख प्यास आदि के कारण शरीर भाव में आ गया प्रत्यावित हो गया मनुष्य भाव में उतर गया वो दृष्ट दोष के कारण ऐसा व्यक्ति है तस्य उस व्यक्ति का जो मनुष्य भाव में उतरा है अभी भूख प्यास के कारण उसका संस्कार अवसात संस्कार एकत्व ज्ञान के पूर्व में उसका यम नियम करता था उसका संस्कार है संस्कार अवसात यमनियमा अनुष्ठान उपते थे यमनियम अनुष्ठान भी शिप्त हो जाता है यथेष्ट चेष्टा बनी संभव नहीं ज्ञानी का एक तस्वीर दोषकृतत्व तो प्रच्युति प्रसूत अनियत चेष्टा निवृत्ति अर्थ प्रेरम अवश्य अनुष्ठेय ते यमनियम आदि जो है ना अवश्य अनुष्ठेय है यमनियदि छोड़ना नहीं चाहिए क्यों दोषकृत जो प्रच्युति है भूप्यास आदि दोष उसके कारण मनुष्य भाव में उतरना ये हो गया प्रच्युति अवस्था आत्मभाव से नीचे स्खलित हो गया दोषक तत् यम आदे दोषकृत तत्व प्रच्युति तत्व भाव में था वहां से प्रच्युति हो गई मनुष्य भाव में आ गया भूख प्यास के कारण प्रच्युति प्रस्युत उसके द्वारा उत्पन्न जो अनियत चेष्टा कुछ भी कर सकता था भूख प्यास आने पर अभक्ष वक्ष आदि की संभावना थी उसकी निवृत्ति के लिए होता है यमुन आदि तो, अनियत चेष्टा है जो भी चाहे वो करे ऐसी चेष्टा की निवृत्ति के लिए अवश्य प्राप्त यमनि का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए यह है तथा न यथक चेष्टा प्रति यथे चेष्टा की प्राप्ति उसकी ज्ञानी की नहीं होगी आत्माभाव में यथे चेष्टा भी नहीं है और शरीर भाव में उतरा है तो यथे चेष्टा नहीं हो सकती यमनि का संस्कार उस विश्वास वही करेगा ये कहा इतश्च विद प्रवृत्ति अभाव यथक चेष्टा नास्ती है इस से दूसरा एक हेतु देते हैं ज्ञानी को विद्युषा मान्य ज्ञान जो आत्मव्यता है उसको वैध प्रवृत्ति यदि विधिजन्य प्रवृत्ति तो नहीं है उसका माने मान चेष्टा का यमनवादी के लिए ये वैध प्रवृत्ति तो नहीं है यमनवादी करे करके विधान तो नहीं है न होने पर भी यथेष्ट चेष्टा राष्ट्र फिर भी यथेस्त चेष्टा उसकी नहीं है क्यों नहीं है न इत्यादि कहा न प्रतिशत जवाब प्राप्ति निशिद सेवन की प्राप्ति भी नहीं निशिध आचरण भी नहीं कर सकता वो क्यों नहीं करता एकत्व तो प्रत्यय उत्पत्ति प्राग प्रतिषिद्धत्ता वो निर्दिध आचरण तो पहले ही निषेध कर चुका है कब एकत्व तो ज्ञान उदय होने के पूर्व अवस्था में सुलझा हुआ जीवन था साधक था वो तभी तो एकत्व तो ज्ञान हुआ है उसी काल में निशिद आचरण त्याग चुका है वो संस्कार ही नहीं कहां से आएगा टीका टीका अविदुषो की न यथे चेष्टा विदुषस्तु सातस्त्या दृष्टान्त न कहते अज्ञानी को भी यथे चेष्टा नहीं होती है ज्ञानी के कहां से हो सकती है कई व्यक्ति न्याय लगा करके बोलते हैं कहा नहीं कहा नहीं रात्र कूपीय कंट के वप अज्ञान काल में रात्रि में अंधेरे में कुआ में गिरा या कांटे में पढ़ा वो व्यक्ति सूर्योदय होने पर भी फिर गिरेगा कुआ में ऐसी बात नहीं होती है ठीक इसी प्रकार आत्मव्यता को फिर यथच चेष्टा होने की संभावना नहीं है टीका अन्य ब्रह्मशस्तत्व असंभव है फलतुमुख समय अन्य जो होते हैं गृहस्थाश्रम भी हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे वाहप्रस्थी हो चाहे स्वधर्म का पालन करके रहने वाले सन्यासी हो आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाले सन्यासी उनके लिए ब्रह्मशस्त्र होना संभव नहीं है माने द्वैत भाव में है योग सब अभी द्वैत बुद्धि गई नहीं उनकी एकमात्र जो अद्वैत भाव में पहुंचाए वही ब्रह्मशस्त्र हो जाएगा अन्य शाम ब्रह्मशास्तत्व तो असंभव है अन्य में ब्रह्मशास्तत्व तो होना संभव नहीं है न होने पर फलितम हो निष्पन्न जो हुआ उसके प्रसंधार तस्मात था तस्मात सिद्धम निवृत्त कर्मा जिसका सारे कर्म निवृत्त हो गए मेरा यह कर्तव्य है ऐसा समझने वाला द्वैत भाव है वो ब्रह्मशस्त नहीं हो सकता निवृत्त कर्म, कर्मा निवृत्ता कर्माणी अस्मात् सारे कर्म जैसे निकल गए अब कर्म नहीं नित्य नीति कोई कर्म नहीं है ऐसे जो व्यक्ति होगा वही भिक्षुक होगा मानी सन्यासी होगा निवृत्त कर्म सन्यासी वही ब्रह्मशा होता है माने विविधिशु सन्यासी की बात नहीं है यहाँ ब्रह्मशा विद्युत सन्यासी तो सन्यासी दो प्रकार के हैं एक तो आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाले उनके लिए कर्म है तपाह वित हमें लगा हुआ है उनको इंद्रिय निग्रह आदि तपे समि उनका काम है कर्तव्य है ये कद परोत्तम अनुद्या अंगीकरोती कदें पूर्वादि ने जो कहा था पूर्व उसको स्वीकार करते हैं कुछ अंश क्या कहते है? हैं आश्रम कहते हैं यद पुनर्तम सर्वेशा ज्ञानवर्धिता पुण्यलोक चारों आश्रम पूर्वादि ने यह शंका उठाई थी कि चारों आश्रम में जो भी होंगे ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी हो गृहस्थो बानप्रद्यासी चारों आश्रमें जो भी हों सभी को ज्ञान रहित है यदि ज्ञान वर्जिता सर्वेशा ज्ञान रहित चारों आश्रमी जितने भी है पुण्यलो की प्राप्ति होगी उन्हीं चार आश्रमियों में से कोई ज्ञानी हो गया वो ब्रह्मस्थ है ये पूर्वादि का कहना था तो चारों आश्रमी जो भी हो ज्ञान रहित है यदि तो पुण्यलोक की प्राप्ति होगी उनको सर्वे ये पुण्यलोगा भवती आया ये कहा था सत्यम यहाँ ठीक है यदि ज्ञान रहित चारों आश्रमी है तो उनके लिए पुण्यों की प्राप्ति होगी ठीक है अपने आश्रम धर्म का पालन करते हैं तो पुण्यों की प्राप्ति होगी उसमें सन्यासी भी एक है विविध सन्यासी पढ़ा हुआ है ठीक है अच्छा युक्तम तप शब्द ना परिभ्राट अभी उक्ता किंतु तो पूर्वादि ने कहा था तप शब्द से सन्यासी भी लिया जाएगा कहा था सन्यासी माने मुख्य सन्यासी उसको भी समदवादी तप है एक कहना चाहता था उत्तम पूर्वादि ने जो कहा था तप शब्द है ना परिभ्राट अभियुक्त तप शब्द से जो मुख्य सन्यासी है परिभ्राट है ब्रह्मशस्त्र है वो भी हो नहीं सकता तप एव दिव्य में वो नहीं आता ये कहते हैं सिद्धांत थे कस्मात पूर्वादी में पूछा क्यों तो कहा परिभ्राजक से ब्रह्म तो संभव देखो ब्रह्मशा तो उसी के लिए संभव है अन्य में नहीं है मुख्य सन्यासी होगा ज्ञानी परिभ्राजक से व जो परिव्राजक होगा उसी को ब्रह्मशास्त्र तो होना संभव है अन्य में नहीं है ब्रह्मशास्त्र ब्रह्म में संबंधित और नहीं हो सकते जो द्वैत में है मेरा एक कर्तव्य है समझते हैं वो ब्रह्मशस्त्र हो नहीं सकते सैव ही अवशेषता इतना हम पहले कह चुके हैं वही अवशेष कराया हाँ। माने सर्वे एटे पुण्यलो का भवंती करके पहले बोलने के पश्चात ब्रह्मशस्त्रो अमृतत्व भेदी करके उसी को शेष बचाया पहले कह दिया कहा एकत्व विज्ञानवतो अग्निहोत्रा अधिवत तपोनिवृत्त दूसरी बात एकत्व ज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ जो ब्रह्मशस्त व्यक्ति है मानी विद्वत सन्यासी एकत्व विज्ञान वा एकत्व विज्ञान में पहुंचा हुआ एकत्व विज्ञानवान है अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में पहुंचा हुआ है अग्निहोत्र आधिपत तो नहीं जैसे अग्निहोत्र आदि नहीं करेगा एकत्व विज्ञान वो नहीं ठीक इसी प्रकार तब से भी उसकी निवृत्ति होगी जैसे अग्निहोत्र से निवृत्ति है उसको उसी प्रकार तप से भी निवृत्ति होगी उसकी क्योंकि उसके दृष्टि में तब भी नहीं है क्या तब करेगा वो वो तो एकत्र विज्ञान में बता है एकत्व विज्ञान होता है एकत्व विज्ञानवान जो होगा अहम ब्रह्माष्टी इस भाव में पहुंचा हुआ है वो व्यक्ति का जैसे अग्निहोत्र से निवृत्ति हो जाती है अग्निहोत्र नहीं करता क्यों उसके दृष्टि में अग्निहोत्र भी नहीं होते इसी प्रकार तपोनिवृत्ति तप से भी निवृत्ति है तब भी नहीं करता भेद बुद्धि मतलब ही तप कर्तव्य का भूत भेद बुद्धि वाला होगा द्वैत भाव में बैठा होगा मैं अमूक आश्रम का हूं अमुक वर्णी हूँ मेरे लिए कर्तव्य ऐसा जो समझता हो उसी तब कर्तव्य बनता है तब उसी के लिए जो एकत्व तो भाव में पहुंच गया है उसके लिए तब नहीं बनता इसलिए ये विश्व होता है क्या कर्म क्षेत्र ब्रह्मशस्त्र सामर्थ्य अप्रत प्रत्युत पूर्वादी ने दो शंकाएं उठाई थी देखो भाई गृहस्तास्त्र में रहते रहते ही ब्रह्मशास्त्र वही हो जाता है बाकी संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है संन्यास ग्रहण की आवश्यकता नहीं है क्यों अग्निहोत्र आदि कर्म करता है कर्म करते करते थोड़ा अवकाश मिलता है उस उसका हम ब्रह्माष्टी ऐसी बुद्धि करेगा तो कर्म भी हो रहा, ज्ञान भी ज्ञान करो समुस्या से मुक्ति मिल जाएगी इसके केवल ज्ञान के लिए कर्म का संन्यास करना संन्यास ग्रहण करना आवश्यकता नहीं कहा कर्म क्षेत्र में ब्रह्मशास्त्र का सामर्थ्य पूर्वादि ने कहा था कर्म का क्षेत्र होने पर बने अवकाश मिलने पर कर्म करते करते अवकाश मिल गया थोड़ी देर उस काल में ब्रह्मशा में सामर्थ्य आ जाएगा हम भी बोलेगा उस काल में फिर समय पर कर्म करेगा ज्ञान कर्म समुचय होगा पूर्वादि ने कहा था प्रत्युक्तर खंडित हो गया क्योंकि ब्रह्मत्व तो जो है केवल भिक्षुक में ही संभव है अन्य में नहीं ठीक है दूसरी बात अप्रति पूर्वादि ने कहा अन्य को ब्रह्मशस्थता नहीं हो सकती ऐसा प्रतिषेध भी नहीं किया है तो अन्य भी ब्रह्मशस्त्र हो सकते हैं संन्यासी गई क्यों आप पक्ष लेते हैं ऐसा पूर्वादि ने कहा था अप्रतिषेध कहा वो भी खंडित हो गया इसलिए तथा ज्ञानवान एवं निवृत्त करवा परिभ्रवृति ज्ञान वही अर्थ तो। दूसरी बात उसी प्रकार पूर्वादि कहा था यदि संयास ग्रहण मात्र से ही ब्रह्मशंस्त्र होता हो तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा तो जिस आश्रम में भी हो जो ज्ञानी हो गया ब्रह्मशंस्थ है मानना पड़ेगा यदि सन्यास ग्रहण करने मात्र से ब्रह्मशास्त्र माना जाए तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा ज्ञान की क्या प्रयोग होगा इसलिए क्या होगा ज्ञान को उपयुक्त करने के लिए मानना पड़ेगा किसी भी आश्रम में हो यदि ज्ञानी है तो ब्रह्मशास्त्र है केवल सन्यास मात्र से ब्रह्मशास्त्र नहीं होता कहा था वो भी खंडित हो गया कहा तथा तो तो ज्ञानवान एवं निवृत्त कर्म हाँ देखो ज्ञानवान भी होना चाहिए निवृत्त कर्म भी होना चाहिए वही परिप्राट है कि बाहर भाष्यकार बोलते हैं कर्म रहे तो परिप्राप नहीं हो सकता यह कहा तथा तो ज्ञान वृत्त करवा ज्ञान व्यर्थ पूर्वादी ने ज्ञान व्यर्थ का बताया था वो भी खंडित हो गया कैसे ठीक बोलते हैं उत्तम अर्थांतरम अनुवाद कहा जो पूर्व में कहा था अन्य को कहते हैं यज्ञ इत्यादि माने पहले तो कहा सभी आश्रम जितने भी ज्ञान रहित हैं उनके लिए पुण्य लोग बोला वो ठीक है चिंतु जो दीप्ति दीप्ति में कहा हुआ भी आता है उसमें तप ने कहा, वो ठीक नहीं है सिद्धांत उत्तर तपशब्देन पर एक पारकहीन आश्रमन से तपशब्देन उपादान आहो ज्ञानपतो विकल आदि अंगीकृत्य द्वित दूषय सिद्धांति या परिप्राण शब्द अगर दो दो विभाग करके पूछते हैं किम परिप्राजक से ज्ञान परिप्राजक एक ज्ञान रहित परिप्राजक है सन्यासी ज्ञान नहीं है केवल आश्रम धर्म का पालन करके बैठा हुआ है विविधु तो सन्यासी है परिप्राजक किम परिप्राजक से ज्ञान ही न ज्ञान है संन्यासी है किन्तु ज्ञान नहीं है आत्मज्ञान नहीं है ऐसे संन्यासी आश्रम मात्र निश्चय केवल आश्रम मात्र में बैठा हुआ है आश्रम में प्रवेश करके बैठा हुआ है उसका तप शब्दा उपादान उसको तप शब्द से लेनासी को आहा, आहो आने ज्ञानी सन्यासी को भी लेना तप शब्द से तप एव दिकल्प करके पूछते हैं सिद्धांत कहते हैं आद्य मंत्र ठीक है पहले वाला हो आश्रम दर्भ मात्र में रहने वाला जो ज्ञान रहित सन्यासी है उसको तप शब्द ठीक है स्वीकार है तब, तब ये उसको लिया गया है ठीक है यदि यदि ज्ञानवान को तब तो वहां तप शब्द से नहीं लिया जा सकता ये खंडन करने का यह चौतम तप शब्द है परिप्राण भी उत्तर मुख्य सन्यासी भी लिया जाएगा तप शब्द से जो पूर्वादि कहा था ये असत यह ठीक नहीं है इस प्रकाश ने कहा ठीक है ज्ञानवतो भी तपस्वित्वाद पूर्वादी बोलता ज्ञानी भी तो तपस्वी होता है ना इंद्रिय दमन आदि करता ही है ना वो क्या उस उश्रृंखल व्यवहार थोड़ी करेगा ज्ञान होने के बाद ज्ञानवतोपी तपस्वित्वाद पूर्वादि की शंका है ज्ञानवान जो होगा एकत्व तो विज्ञान में पढ़ा हुआ व्यक्ति भी तपस्वी तो है ही वो तपस्वी होने से तप शब्द ने उपादर को तो चित्त फिर तप शब्द से उसको लेना ठीक है तप एव द्वितीय में उसकी ज्ञानी को भी जाना ठीक है इति ऐसी शंका करवा करके तो प्रत्याह खंडन करते हैं अस्मात यह शंका उठाई पूर्वाधिक उसको क्यों नहीं लिया जाएगा मुख्य सन्यासी को तप शब्द के द्वारा तब उत्तर देते हैं परिब्राज कश ब्रह्म संस्था सिद्धांत ने कहा जो परिप्राजक है मुख्य सन्यासी है उसी में ही ब्रह्म संभव है अन्य में नहीं है तो उत्तर दिया ठीक है। तप शब्देर नशो गृहित परिप्राजक से तप अवधेर नाशो गृहित ये शेष लगाना वासी में क्योंकि परिप्राजक होगा मुख्य सन्यासी होगा ज्ञानी सन्यासी उसी को ही ब्रह्मस्तत्व संभव है ब्रह्म में सम्यक प्रकार से थीत होना उसी के लिए संभव है इसलिए तप शब्द के द्वारा वो गृहित नहीं होता वो बेहद बुद्धिपूर्वक तप होना है तस्तु ज्ञानवतो अभिष्टत प्राग उधिष्ट इसलिए तस्वीर ज्ञानवतो वो जो ज्ञानी का अवशेष रखा शेष बचाया पहले कहा ब्रह्मशस्त्रो अमृतत्व में ऐसा करके उसको अलग से कहा सर्वे ये पुण्य लोगा पहले कह दिया तीनों उसके बाद में ब्रह्मशस्त्रो अमृतत्व में अलग से कहा उसका अखर पहले कर दिया एक कहा सय इत्यादि भाषा में कहा सैव ही अवशेषता दशा उसी को अवशेष बचाया ब्रह्मशस्त्रो अमृतत्व एब्द के द्वारा उसी को शेष बचाया जो ज्ञानी सन्यासी है उसको शेष बचाया बाकी बाकी आश्रमियों को सर्वे एतें कुंडिलों का भवनती करके पहले बोल दिया टीका इतश्चर परमहंस परिव्राज को ना तपसव देना परामर्श इसलिए जो परमहंस रूप में पहुंचा हुआ है माने छीर और नीर का विवेक करने के सामर्थ्य जिस पर आ गया माने जड़ चेतन जो के जो परख करने के सामर्थ्य जिसमें आ गया इसमें जड़ अंश कितने हैं त्याज्य कितने हैं, ग्राह्य कितने हैं जिसमें सामर्थ्य है परमहंस होता है जैसे विशेष जैस रूप जैसे हंस होता है पानी और दूध मिला के रख दिया जाए तो उसके गले में कुछ ऐसे तत्व है कि उसके चोच पड़ते ही वो फट जाता है फट करके दूध दूध तो पनीर बनी करके मुंह में पड़ जाता है जल जल रह जाता है अलग करने की शक्ति सामर्थ्य है विवेक नहीं उसको विवेक पूर्वक नहीं करता प्राकृतिक है फिर भी अलग हो जाता है मान छीर गिर विवेक करने की शक्ति उसमें है हम समय इसी प्रकार की जो विवेक की हो गया जड़ चेतन के विभाग करने के सामर्थ्य जो आ जाए तो परमहंश कहते हैं परमहंस शब्द किया गया इत परमहंस परिप्राजक हो ना तप शब्द न जो परमहंस परिप्राजक होगा एकत्व तो भाव में पहुंचा अहम ब्रह्माष्ट में पहुंचा हुआ है ब्रह्मशस्त्र है वो तप शब्द से परामर्श नहीं किया जा सकता उसको इसलिए क्यों एकत्व तो इत्यादिवासियों एक का एकत्व तो विज्ञान अवतो जो एकत्व तो विज्ञान वाला है अहम ब्रह्माष्टमी इस भाव में पहुंचा हुआ है मनुष्य भाव को खो करके त्याग करके आत्मभाव में पहुंचा हुआ है जो व्यक्ति एकत्व विज्ञान वतो एकत्व विज्ञान वाले का अग्निहोत्रादिवत जैसे अग्निहोत्रा आदि कर्तव्य नहीं हो उसको ठीक इसी प्रकार तपोनिवृत्त है अग्निहोत्र आदि से जैसे निवृत्ति है एकत्व विज्ञान वाले का उसी प्रकार तप से भी निवृत्ति है इसलिए तप तपैव उसको नहीं लिया जा सकता मुख्य सन्यासी को कहा ठीक है तदेव स्कोराई थी एकत्व विज्ञान वाले को तप शब्द से नहीं कहा जा सकता इसको स्पष्टीकरण करते हैं क्या स्पष्टीकरण है भेद बुद्धिमत ही तप कर्तव्य कर्तव्यता जब भेद बुद्धि वाला होगा द्वैत बुद्धि वाला होगा उसीलिए तप कर्तव्य बनता है अभेद बुद्धि में जाने पर तप ही नहीं रहा क्या कर्तव्य बनेगा ठीक है पूर्वादि ने एक शंका उठाई दी तो कर्म क्षेत्र गृहस्थाधीन पूर्वादि कहा था अग्निहोत्रादि नित्य नैमितिक कर्म कर रहा है नित्य कर्म नैमितिक कर्म चल रहा है उसका गृहस्था ही है चल रहा है गृहस्त है वाण प्रस्थ है प्रतिचारी है जो भी कर रहे हैं नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करते हुए कर्म क्षेत्र कर्म से जब अवकाश मिल जाता है पूरे 24 घंटा तो करता नहीं कर्म जब अवकाश मिलता है कर्म का क्षेत्र हो जाने पर गृहस्तादिवि गृहस्तादि में भी ब्रह्मस्थता सामर्थ्य उस काल में हम ब्रह्मास में बुद्धि करेगा ब्रह्मशास्त्र तो हो जाएगा ब्रह्म में समय प्रकाश तो हो जाएगा जब तक अग्निहोत्रादी द्वैत बुद्धि से करेगा अग्निहोत्रादि समापन जब हो जाता है आज का उसके बाद हम ब्रह्मास्म ब्रह्मशा तो उसमें सामर्थ है ऐसा तो जो पूर्वाद ने कहा था उसका खंडन करते हैं सिद्धांत ये तेनाली कर्म क्षेत्र ब्रह्म सामर्थ्य प्रत्युक्त इस इसी के द्वारा ही विशिद्ध हो गया अद्वैत बुद्धि में जाने भेद बुद्धि होने के कारण कर्म में छिद्र हो जाने पर अवकाश मिलने पर ब्रह्मशास्त्र है गृहस्थ आदि में यह भी खंडित हो गया क्यों भेद बुद्धि है ब्रह्मशास्त्र नहीं हो सकता उसका ठीक है अनिवृत्त भेद प्रत्यक्ष जिसके भेद बुद्धि निवृत्त नहीं हुआ है ना अनिवृत्त भेद प्रत्यय अनिवृत्त भेद प्रत्यय प्रत्य जिसके भेद बुद्धि निवृत्त नहीं हुआ नहीं गृहस्थ आदि में अनिवृत्त भेद प्रत्यक्ष अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाले व्यक्ति का भेदबुद्धि वाले का ब्रह्मशास्त्र असंभव है ऐसे लगाते ब्रह्मस्थ होना संभव नहीं होता असंभव सामर्थ्य प्रत्युत संबंध तो कर्म क्षेत्र ब्रह्मसत्ता सामर्थ्यम आज प्रत्युक्त सन्वर्दन का ब्रह्मसस्थता अतिषेध है पूर्वाधन का होता केवल सन्यासी ही ब्रह्मसस्थ होता अन्न नहीं होता ऐसा प्रतिषेध तो नहीं किया चारों आश्रमों में जो ज्ञानी हो जाए ब्रह्म संस्था है चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो बानप्रस्थ हो सन्यासी कोई भी हो अब सन्यासी चाहे कोई तो पक्षी लेते हो सन्यासी माने भाष्यकार कौन से सन्यासी ले रहे हैं मुख्य सन्यासी कौन सन्यासी को तो तपह द्वितियों में डाला हुआ है मुख्य सन्यासी तो पूर्व यह कहा चतुर्णाम अभी ब्रह्मशास्त्रताया अप्रत चारों आश्रमों के लिए ब्रह्मशास्त्र होने खंडा तो नहीं गया ना गृहस्थ ब्रह्मशास्त्र नहीं हो सकता ब्रह्मचारी ब्रह्मशास्त्र नहीं हो सकता बानप्रस्थ नहीं हो सकता ऐसा कहा गया नहीं कहा ऐसा वाक्य नहीं मिला प्रतिषेध नहीं है कोई भी हो सकता है ब्रह्म ऐसा पूर्वादि ने कहा था उसके कहा अप्रतिषेध प्रत्युत पूर्वादि ने अप्रद कहा था निषेध किसी को भी नहीं किया कोई भी हो सकता कहा वो भी खंडित हो गया क्यों खंडित हो गया तो टीका में लगते हैं एकत्वोपदेश भेद अनिवृत्त भेद अर्थात ब्रह्म संस्था कहते हैं एकत्व उपदेश एकत्व तो उपदेश है ना अम ब्रह्मास में ऐसा उपदेश मिला है उसको तत्वशी तो आदि उपदेश के द्वारा वेद प्रत्यय निराशात वेद बुद्धि नि, खंडित तो हो गया है जिसके वेद बुद्धि समाप्त तो हो गया एकत्व ज्ञान के द्वारा इसलिए, अनिवृत्त भेद, भेद प्रत्यय जिसके वेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई गृहस्थ आदि का अर्थात ब्रह्मशस्त्र अर्थ से निकलाती है ब्रह्मशास्त्र वह हो नहीं सकता है वेदबुद्धि नष्ट नहीं हुई है ब्रह्मशास्त्र तो वही होता है जिसकी भेदबुद्धि समाप्त तो हो गई किंतु गृहस्थ आदि में भेदबुद्धि निवृत्त नहीं हुई है इसलिए ब्रह्मशास्त्र होना संभव नहीं है पारिप्राज्य मात्रे में अमृतत्व ज्ञान व्यर्थ में उत्तम पर्यात पूर्वादि ने एक और दोष दिया था यदि संन्यास ग्रहण करने मात्र से ब्रह्मशास्त्र होता हो तो ज्ञान व्यर्थ होगा हो। इसलिए यह मानना होगा जिस आस्त्र में भी ज्ञान हो गया वो ब्रह्मशास्त्र है केवल सन्यास होने मात्र से ब्रह्मशास्त्र होना कहेंगे भी तो ज्ञान की दर्थता होगी तो ज्ञान की सार्थकता के लिए मानना पड़ेगा किसी भी आश्रम में हो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो चाहे गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो संयासी जो भी हो माने क्या होगा कि ब्रह्मस्थ हो सकता है ज्ञान होने पर केवल पारिव्राजिक धर्म संस धर्म मात्र से ब्रह्मस्तव मानने पर ज्ञान में हो जाएगा ज्ञान की सार्थकता के लिए सभी आश्रम में ब्रह्मस्थ हो सकते हैं ऐसा कहना पड़ेगा कहा था उसका खंडन करते हैं तथा कहा था ज्ञानवान एवं निवृत्त कर्म परिप्राट एक यही होगा ब्रह्म ज्ञानवान निवृत्त कर्म मानी सन्यासी भी हो ज्ञानी भी हो निवृत कर्म मानी सन्यासी अन्यस में कर्म है ज्ञानी भी हो ज्ञानवान हो निवृत्त कर्म भी हो निवृत्ता कर्माणी अस्पता जिससे कर्म निकल गए ऐसा हो कर्म हो ज्ञानी हो ऐसा कर्म एक तो ये है विविधि सुसन्यासी है वो नहीं ज्ञानवान भी होना चाहिए ज्ञानवान भी हो कर्म त्यागी भी हो वही ज्ञानवान निवृत्त कर्म वाला जो ज्ञानवान है परिप्राण वही परिप्राण शब्द से कहा जाता है ज्ञान मुख्य परिप्राण का अर्थ वही है ज्ञान अवैध इसलिए ज्ञान में व्यर्थता भी नहीं ज्ञान भी होना चाहिए निवृत्त भी होना चाहिए उसी को परिप्राण कहते हैं गिरस्थ आदि में निवृत्त कर्म नहीं है ठीक है याद कहते हैं चौद्यांतर अनुत्य उत्तम परिहारम में और भी पूर्वादि ने और भी प्रश्न किया था आक्षेप किया था उसका पूर्व में जो कहा परिहार खंडन था उसका याद दिलाते पहले खंडन कर दिया था उसका याद दिलाते पूर्वादि ने जो कहा था पहले यव पर शब्दवत परिद्राज के न रूढ़ो परम शि तत्परिहतम पूर्वादि ने कहा था जैसे यव शब्द जौ में रूढ़ हो जाता है भगवान एक जऊ है बड़ा शब्द ग्राम शुकर या अरण्य शुकर में ये रूढ़ हो जाता है इस प्रकार ब्रह्मशास्त्र शब्द संन्यासी में रूढ़ हुआ ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मशा कोई भी हो सकता है रूढ़ कर दिया गया ऐसी बात नहीं है रूढ़ होने पर अन्यत्र नहीं जा सकता है किंतु ब्रह्मशास्त्र शब्द को रूढ़ नहीं माना जाता योगी निमित्त को लेकर चलता है ब्रह्मणी सम्यक स्थित है ब्रह्मश् निमित्त को लेकर चला ब्रह्म में सम्यक प्रकार से जो स्थित हो जाए उसको ब्रह्म शब्द है यह नहीं कि सन्यासी हो कोई आग्रह थोड़ी रूढ़ थोड़ी कर दिया गया ये पूर्वाजी ने कहा था यद तो पुनरोक्त यद जो पूर्वाजी ने कहा था यव बराहदि शब्द जैसे यव शब्द रूढ़ है एक धान्य विशेष में उसका बराह शब्द एक पशु विशेष में है सर्वत्र रूढ़ कर दिया जाता है यव बराहदि शब्द के समान परिभ्राज के न रूढ़ बेतरे दिया परिप्राजक में रूढ़ नहीं है कौन शब्द ब्रह्मशास्त्र शब्द सन्यासी में वो ब्रह्मशास्त्र शब्द ऐसा रूढ़ नहीं है ये कहा था इति तत्परिहित इसका खंडन पहले कर दिया गया था कहा क्यों तत्व ब्रह्मशास्त्रता संवाद नाने से थी पहले ऐसा शब्द से खंडन किया था उसी में ही ब्रह्मशास्त्र संभव परिप्राजक में संभव है अन्यत्र नहीं है वेदबुद्धि होता है अन्यत्र होना संभव नहीं है एक करके खंडन कर दिया गया था यह और पूर्वादि ने एक और कहा था कि जो रूढ़ शब्द होते हैं निमित्त को ग्रहण निमित्त को ग्रहण नहीं करते निमित्त ग्रहण कर रहा है ब्रह्म में सम्यक प्रकार से ब्रह्म हो रहा देते तो निमित्त ले रहा है जो रूढ़ शब्द जो होते निमित्त को नहीं लेते निमित्त ले रहा है इसके मतलब रूढ़ नहीं सन्यासी रूढ़ नहीं है ब्रह्मस्त्र चल रहा ऐसा पूर्वादी ने कहा था यदरूपतमूढ़ा कहा था पूर्वादी ने जो रूढ़ शब्द होते हैं निमित्त को ग्रहण नहीं करते और यहां ब्रह्म शब्द निमित्त को लेकर चल प्रयुक्त हुआ है क्या में को के कहा गया यदि रूढ़ होता सन्यासी में शब्द तो निमित्त नहीं लेना चाहिए ये निमित्त ले रहा है इसके मतलब रूढ़ नहीं है शब्द ये तो पूर्वादी की शंका थी यद पुनरुक्तम रूढ़ शब्द निमित्तम नौ जो रूढ़ शब्द होते हैं वह निमित्त का ग्रहण नहीं करते कि कहा भाई थी तन्ना सिद्धांत कहते हैं ये बात नहीं है देखो रूढ़ शब्द भी निमित्त का ग्रहण करते हैं कहने के देखा है जैसे गृहस्थ शब्द गृहस्थिति को लेकर के गृहस्थ कहते हैं गृह में रहता है इसलिए गृहस्थ कहते हैं निमित्त को लेकर होता है क्योंकि रूढ़ है गृहस्थ सभी आश्रमी में प्रयोग नहीं होता एक विशेष आश्रम में प्रयोग होता रूढ़ कर दिया जाता है घर में तो सभी कहते हैं मापलो भी घर में रह रहे हैं किन्तु गृहस्थ नहीं बोलते हैं एक आश्रम विशेष में रूढ़ कर दिया जाता है गृहस्थ शब्द यद्यपि निमित्त को लेकर चलता है शब्द गृहस्थिति को लेकर के गृहस्थ कहा गया है गृह में स्थिति है उसकी रहना होता है इसलिए उसको गृहस्थ कहा जाता है तो निमित्त भी है रूढ़ भी है रूढ़ शब्द निमित्त को नहीं लेते बात नहीं है ये कहते बाश्यकार बोलते हैं गृह स्थ शब्द लकड़ी छीनने का काम करता है इसलिए वो तक्ष बोलते हैं उसको बड़ा कारपेंटर वो भी लकड़ी छीलता है निमित्त है फिर भी रूढ़ कर दिया जाता है एक जाति विशेष में रूढ़ कर दिया जाता है सबको तक्ष शब्द एक जाति विशेष पर रूढ़ कर दिया जाता है कोई भी लकड़ी छिल्ले सबको तक्ष शब्द से नहीं बोले तक्ष शौद एक जाति विशेष पूरा होता है रूढ़ कर दिया जाता है निमित्त भी है काष्ट छिले का काम करता है निमित्त हो वो होने पर भी रूढ़ कर दिया जाता है सभी जाति कोई भी लकड़ी छीलें उसको तक्ष नहीं बोलेंगे तक्ष कहा बोलेंगे एक विशेष जाति के लिए प्रयोग होता है माने रूढ़ी शब्द निवित को लेकर भी रूढ़ शब्द होते हैं भाष्यकार बोल रहे हैं तीसरा परिब्राजक शब्द भी एक आश्रम विशेष को प्रयोग होता है परिभ्राजक सभी के लिए प्रयोग जितने भी घूमते हों सबको परिव्राजक नहीं बोलेंगे परिता प्रदर्तित परिप्राज का घूमने वाले को, को परिप्राजक कहा जाएगा योगी कार्य करेंगे तो किन्तु गृहस्थादी घूमते हैं तो उनको परिप्राज नहीं बोलेंगे किस में प्रयोग करेंगे एक आश्रम विशेष में प्रयोग होता है यदि भी निमित्त है उसको भ्रमण के कारण परिवराजक कहा जाता है घूमता रहता है इसलिए परिप्राजक कहा जाता है फिर भी एक आश्रम विशेष में प्रयोग होता है यह नहीं कि रूढ़ शब्द निमित्त को नहीं लेते हैं बात में लेते हैं तार तार पर लेते हैं ये भाषिकात जा रहे तो गृहस्थ तक्ष परिपराज का आदि शब्द दर्शनाथ ऐसे शब्द देखा है निमित्त भी है रूढ़ कर दिया गया शब्द को कहा देखा गृहस्थिति गृहस्थ किसको बोलते गृह में रहता है इसलिए गृहस्थ कहा जाता है गृहस्थिति प्रव्या और तक्षण आदि निमित्त लकड़ी छीलना आदि निमित्त को लेकर के उपादाना अपी ग्रहण गृहित हुए ये शब्द जो गृहस्थ शब्द तक्ष शब्द परिप्राजक शब्द गृहस्थिति निमित्त को लेकर प्रवृत्ता को लेकर तक्षण आदि क्रिया को लेकर ये निमित्त को निमित्त ग्रहण करते हुए भी गृहस्थ परिप्राजक हो आश्रम विशेष गृहस्थ शब्द परिप्राजक शब्द आश्रम विशेष में रूढ़ कर दिया जाता है निमित्त होने पर भी गृहस्थ एक आश्रम विशेष में और भी एक आश्रम विशेष में रूढ़ कर दिया जाता है सभी को परिप्राजक नहीं बोलते सभी आश्रमी को सभी आश्रमी को गृहस्थ भी नहीं बोलते हैं रूढ़ दिया जाता है और विशिष्ट जाति मत तक्षा और तक्षा शब्द जो है विशिष्ट जाति वाले में प्रयोग होता है सभी जाति को तक्षा नहीं बोलेंगे जितने भी लकड़ी छीलेंगे सबको तक्षा नहीं बोलेंगे जाति विशेष है रूढ़ कर दिया जाता है रूढ़ दृश्यंत शब्द रूढ़ दिखाई पड़ते हैं शब्द कहा न यहाँ निमित्ता तत्र तत्र वर्तंत न कहते प्रसिद्ध भाव सिद्धांत कहते हैं जहां जाऊ वो निमित्त होंगे वही वही शब्द रहते हो ऐसी बात नहीं है यत्रे यत्रे निम्ता आनी निम्ता आनी। ये ये निमित्ता निमित्ता जहां जा निमित्त होते हो वहीं वही शब्द रहते हो ये बात नहीं प्रसिद्ध बात ऐसा नहीं माने निमित्त होने पर रूढ़ नहीं होते हो ये बात नहीं निमित्त होने पर भी रूढ़ होते हैं ऐसी प्रसिद्धि नहीं है कि जहां निमित्त होते हो वहीं वही शब्द रहते हो ऐसा प्रसिद्धि नहीं है तथा यहां इसी प्रकार यहां भी समझ रहा ब्रह्मशास्त्र शब्द में भी ऐसे ही समझ रहा ब्रह्मशास्त्र ये ब्रह्मशास्त्र शब्द है ब्रह्मशास्त्रो अमृतत्वी जो शब्द है इसमें ब्रह्मशास्त्र शब्द भी निवृत्त सर्व कर्म तत्साधन परिप्राट एक विषय अत्याश्रमय परमहुसाख्य वृत्त यह भविध्यु रहती ये भी यही रूढ़ कर दिया जाता है ब्रह्मशास्त्र शब्द कहाँ रूढ़ कर दिया जाता है कि निवृत्त सर्व कर्मा सारे कर्म की निवृत्ति हो गई जिससे कोई कर्म नहीं जिसमें निवृत्त सर्व तत्साधना और कर्म के साधन भी निवृत्त हो गए जिसके कर्म भी नहीं है कर्म के साधन भी नहीं एक जो कविता आदि जो कर्म के साधन थे वो भी नहीं है अग्निहोत्र आदि कर्म भी नहीं है जिसमें ऐसा निवृत्त सर्व तत्साधना कर्म के जो साधन है वो भी नहीं है निवृत्त हो गए कर्म भी निवृत्त हो जिसके परिभ्राट संन्यासी जो होगा मुख्य सन्यासी एक विषय एक ही विषय में अत्याश्रम जो तीनों आश्रम को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है जो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम और बालप्रस्थ आश्रम को अतिक्रमण करके त्याग आश्रम अत्याश्रम जो ऐसे कितने परमवंश आख्य जिसको परमवंश संज्ञा दी गई शास्त्रकार ने ऐसा कहा है उसमें वृत्त माने वृत्तिमान उसी में रूढ़ है शब्द ब्रह्मशास्त्र शब्द एक मुख्य सन्यासी में रूढ़ है यह भविध्य मध्य यहां यही होना चाहिए कहा वृत्त वृत्त का अर्थ वृत्तिमान रूढ़ ट्रिप्पणी कार उसी में वृत्ति वाला है शब्द ब्रह्मशास्त्र शब्द मुख्य सन्यासी में रूढ़ है अन्यत्र नहीं अधिक यह अधिक अमृत कहा यह शब्द की आवश्यकता नहीं बोलती मुख्य अमृतत्व फल बढ़ा क्योंकि ब्रह्मशस्त्र अमृतत्व एति कहा हुआ है मुख्य जो अमृतत्व है वो फल बताया क्योंकि ब्रह्मशास्त्र जो होगा अमृतत्व मां के लिए क्या बोला सर्वे पुण्यलो का भवन बोला हुआ है सबके सब, सब यह आश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग लोग वाले होते हैं वो हो ऐसा बोला और ब्रह्मशस्तो अमृतत्वे थी वह अमरत्व को प्राप्त होगा ऐसा बताया मुख्य अमृतत्व मुख्य जो अमृतत्व है फल सुनाई पड़ा उसके लिए अतच इसलिए इदम् एवं एकम वेदोक्तम परिप्रा यही है वेदोक वेद में कहा गया परिप्र संयास यही है संयास क्या संन्यास है ब्रह्मशस्तम ब्रह्म में सम्यक प्रकार से थीत होना ही मुख्य सन्यासी होगा यही है केवल आश्रम धर्म का पालन करने मात्र से मुख्य सन्यासी नहीं।, नहीं है ब्रह्मश्रस्थ नहीं है परिप्राज कहा जाता है गौण है इदम इदमे एकम वेदोक्तम पायविराज वेद में कहा गया पारिविराज सन्यास तो यही है एक यही सन्यास है न यज्ञोपवीत त्रिदंड कमंडलवादी परिग्रह यज्ञोपवीत धारण करना त्रिदंड धारण करना कमंडलवादी का ग्रहण करना यह मुख्य संन्यास नहीं है संन्यास तो वेदोक्त तो यही है आप में स्थित होकर के रहना यही पारित्र जो का संन्यास तो यही संन्यास है ना ये संन्यास नहीं होता कौन यज्ञ को भी धारण करना त्रिवंग धारण करना कौमंडलो आदि धारण करना ये मुख्य संन्यास नहीं है का संन्यास नहीं है यह तो परंपरा बनाई हुई है मुंडो अपरिग्रह असंवैध अन्यत्र कहा है मुंडा सूत्र आदि से रही तो कुंड हो और अपरिग्रह परिग्रह का अभाव वाला हो असंग हो ऐसा कहा है अंधकार अपरिग्रह टिप्पणी दिया दो नंबर के ऐसा श्रुति होने से न योग्योपवादि परिग्रह प्राय योग्योपविता पर आदि धारण करना प्रायपराज्य नहीं होता है योग्योपविता का धारण करने का नाम न्यास नहीं है मुख्य संन्यास वेदों का संन्यास तो है ब्रह्म से होना ब्रह्म में सम्यक प्रकार से होना हम ब्रह्मा शरीर भाव को भूल करके शरीर भाव से त्याग करके भाव पे जाकर के रहना जा यही मुख्य सन्यास है वेदों का संन्यास है यज्ञोपवीत तो, धारण कर रहा धारण करना मैंने जो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय भाई शिखा सूत्र रखते हैं त्रिदंड धारण करते हैं उनके ऊपर बोल हैं भाषिका योग्य पवित्र त्रिदंडमंडलवादी परिग्रह ये सब धारण करता मुख्य संन्यास नहीं होता मुख्य संन्यास वही है कि ब्रह्मशस्त्र जैसे अभी शरीर भाव में सम्यक प्रकार से थी त्यक्ति मैं मनुष्य हूँ किसी पर हिलता नहीं है ये शरीर है शरीर समय था शरीर संस्था है अभी किसी प्रकार भी कितने सालों से वेदांत हिलाना चाह रहा है इसको कि नहीं रहा मैं मनुष्य हूँ पकड़ा हुआ है ये शरीर संस्था है इसी प्रकार अहम में पहुंचा वो वो तो। ते ते ते ते हो वो ब्रह्म होता है यह वेदोक्त सन्यासन्यास उसी में पहुंचना संन्यासी का कर्तव्य वही है ना यज्ञ त्रिदंड कमंडलवादी परिग्रह यज्ञो पर धारण करना त्रिदंड धारण करना कमंडलु आदि का ग्रहण करना यह मुख्य संन्यास नहीं होता मुख्य संन्यासदोक्त संन्यास तो वही है अहम ब्रह्माष्ट विभाग में पहुंचना ब्रह्म हो जाना यह कहा क्योंकि मुंडो अपरिग्रह असंगय कहा है मुंडित हो जाए एक उपविता आदि से रहित हो जाए शिखा सूत्र से तो होना मुंडा है शिखा रहित हो जाना अपरिग्रह असंग परिग्रह का अभाव होना एक पवित आदि धारण करने का नाम संन्यास नहीं है कहा मुख्य संन्यास नहीं हो परंपरा बनाई हुई अलग चीज है असंग इत्यादि कहा है इत्यादि बता है। अच्छा। समय हो गया है य मंगा प्राणशु्रोत्रपथो बलिंद्रििया चर्वा ब्रह्मोपनिषद्मा ब्रह्म ब्रह्म निरा करते